आप सबका पुनः स्वागत है इस सेकेंड सेशन में आज के इस सेशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि पैट्रियॉटिक सॉन्ग्स की कुछ भेजी जाए मुझे एक दो चॉइस ही आई और मैंने सोचा बाकी मैं कुछ अलग डिफरेंट टाइप के कुछ गाने इंक्लूड करूँ इस सेकेंड सेशन में तो सबसे पहले मैं अनूप गाडोदिया जी की एक पसंद लेना चाहूंगा ये मन्ना दे साहब का एक गाना है जगतगुरु शंकराचार्य मूवी से बोल है जय भारती बंदे भारती आइए सुने जय भारती पन पावन ये व्योम है घर घर में होता जहाँ हूम है पुल हमारे रोम रोम है पुल हमारे रोम रोम है आदि अनाद शब्द ओम है भारती बंदे भारत जय भारती बंदे भारत बंदे माध राने माध राम जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने सुनाई रहा सामने गीता सुनाई दा सामने वन बनाया चारों धामने रावन बनाया चारों सामने दुखी ल जाए किसके सामने वंदे मातरम वंदे मातरमे मातर का चत्र है में है धनों ने लग जाए चुनाव है बहुत ही खूबसूरत गीत जिसे कंपोज किया था अविनाश व्यास ने और लिखा था भरत व्यास ने धन्यवाद अनूप जी इस गाने को चुनने के लिए अब दूसरी जो मुझे पसंद आई थी वो पंकज खन्ना जी की आई थी जो इंदौर से है आज शायद पहली बार जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में तो उनका मैं स्वागत करता हूं उन्होंने मुझे बोला कोई वंदे मातरम इंक्लूड किया जाए तो मैंने कहा हाँ दो तीन गाने मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट हम लोग चुने सुनेंगे अभी तो वंदे मातरम का उन्नीस के करीब वंदे मातरम रिकॉर्ड टेगोर साहब की आवाज में ही हुआ था 1912 में इसका पैथे पर भी रिकॉर्डिंग निकली थी आइए उसको सुनते हैं मैं इसको पूरा नहीं सुनाऊंगा थोड़ा ऐसे सुनाऊंगा आपने सुनी पैथे वाली रिकॉर्डिंग इसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूं तो ये देखिए, पे लिखा हुआ है डिस्क पैथे एंड एच बोस रिकॉर्ड ये एच बोस साहब छापते थे और इसमें बंगाली में वंदे मातरम लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है संग मिस्टर रविंद्रनाथ टेगोर तो ये टेगोर साहब का रेमोफोन रिकॉर्ड निकला था इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड मैंने सोचा वंदे मातरम का इंक्लूड किया जाए आप सबको पता है कि इसे हमारा नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था नेशनल सॉन्गिंग जब डिक्लेयर कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से ये गाने गाए जाने हैं किस राग में होगा ये सब फाइनल होना था तो उस टाइम एक वी डी अम्बाईकर साहब हुआ करते थे इनकी आवाज में एक टेस्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुआ था राग खम्बावती में और इसको पार्लियामेंट में बजाया गया था ट्यून फाइनल करने के लिए तो मैं आपको वही टेस्ट रिकॉर्ड अभी सुनाऊंगा जो काफी रह है ये सुरेश जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ काफी सारे गाने जो अब हम सुनने वाले हैं सुरेश जी के सौजन्य से मिले हैं चलिए सुनते हैं भाईकर साहब जी की आवाज में वंदे मातरम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बजाया गया था ट्यून फाइनल करने के लिए मालूम ही है कि हमारा जो नेशनल एंथम है वह जनगणना है और कई लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि जनगणना फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम गा रहे थे जापानीज़ के साथ मिलकर उनकी जो फौज बनाई गई थी तो उसमें कुछ शब्दों वगैरह सेम क्यों ली गई लेकिन शब्दों में बदलाव कर दिया गया उसको ज्यादा यूनिवर्सल बनाने के लिए उसका भी एक रिकॉर्ड निकला था तो कोई शायद फोटो उसका मेरे पास है या नहीं देखते हैं मैंने शायद सेव किया था देखते हैं उसका रिकॉर्ड तो ये देखिए जापान में छपा था और वहां पर इस रिकॉर्ड में देखिए वो लोग निपॉन बोलते हैं तो इसमें लिखा हुआ है तो निकला था और इस पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है नेशनल एंथम ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद इनकी प्रोवेशनल गवर्नमेंट का नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया था इसका म्यूजिक गीत दिया गया, गया लिखा हुआ है लीग रेडियो ऑर्केस्ट्रा मीज एक ऑर्केस्ट्रा वहां पर लिया गया जिसने गाना रिकॉर्ड किया और इसको गाया था लेफ्टिनेंट राम सिंह ठाकुर ने जो आई आर्मी का काफी एक इंपॉर्टेंट सदस्य थे तो आइए इस नेशनल एंथम को सुने जिसकी ट्यून जनगणन मन से मिलती है बराबर से नारायब सिंह रावण राधा रावित करी नारे दर गुण राय देव तन पागे आगा सूरज बन करम के भारत नाम आ गाय सूरज बन महाराज पूरज मन जल दर जम दे, दे, दे, दे रतना जम के गजेंद्र जी जब मैं स्कूल में था शुभ सुख वर्षा वरसे सभी नोटबुक्स के पीछे छपा रहता था मेरे तो तो तो, वर्ष हाँ सब... नोट, नोट बुक के पीछे छपा रहता था हाँ जी, हाँ तो ये के जी ये ये गाना फाइनल किया गया था उसके पीछे थोड़ी स्टोरी मैंने हिंट दिया थोड़ा सा और डिटेल उसके बारे में बता देता हूँ तो 1943 अक्टूबर के आसपास ये क्विट इंडिया और बाकी सारी चीज़ें उफान पर थी और आईएनए में भी वो लोग चाह रहे थे कोई गाना चुने तो इट सीम्स लक्ष्मी साइकिल ने ये जना जना पर रिकमेंड किया गया था और ये गाना काफ़ी संस्कृताइज बंगाली में है तो बो साहब वॉज फीलिंग और काफ़ी कुछ और लोग पूछ बोल रहे थे कि ये गाने में को थोड़ा फ्री ट्रांसलेशन करके हिंदुस्तानी बना दिया जाए और उसमें कई सारे आ, रेफरेंसेस जो हिंदू टाइप के थे उनको थोड़ा चेंज कर दिया जाए दिस रिकॉर्ड डज नॉट टेल अबाउट हु रोट दिस सॉन्ग जैसे इसमें सिंगल तो लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट राम सिंह ठाकुर थे जो बाद में कैप्टन प्रमोट हो गए थे और कैप्टन राम सिंह ठाकुर ही आपको सब जगह मिलेगा तो ये गाना लिखा था कैप्टन आबिद हसन सफरानी ने और ये स्कोर ट्यून भी खुद राम सिंह ठाकुर ने ही की थी और ये साहब अपनी मीटिंग्स वगैरह में यही गाना बजाया करते थे तो ये ये कहानी है और सही फरमाया ये, आ, जी, क्योंकि ये, इसकी कॉम्पोजिशन तो राम सिंह की है और फ्रॉम कांगड़ा वाज पार्ट ऑफ नेताजी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की ने... लैंग्वेज होनी चाहिए वो उनका ये ख्याल था और हिंदुस्तानी को प्रमोट करने में आज़ाद हिंद फौज और नेताजी और इन लोगों का काफ़ी हाथ था बाद में महात्मा गांधी ने भी यही कहा कि हिंदुस्तान लैंग्वेज होनी चाहिए तो खैर वो तो बीते की बात हो गई है हाँ। लेकिन आज फौज की जो कंट्रीब्यूशन है उसको उतना बिकॉज dominance of earlier डोमेंस ऑफ वर्यर पार्टी दिया गया लेकिन आने में को, uh, ये आजादी मिली उन्होंने खास पर कहा, ये, uh, उनसे पूछा, uh, Bengal, उस वक्त जो थे वो एक्टिंग गवर्नर भी थे उन्होंने उनसे पूछा जो कलकत्ता में आए, आए आजादी के बारे में आजादी अपने जो दी वॉज इट बिकॉज ऑफ दॉन वायलेंट सत्याग्रह थे नहीं बिल्कुल नहीं तो तो सब भी चलता चलता रहता रहता मेड अस रियलाइज द द आर्मी ऑफ बेसिस जो हमको आजादी मिली वो आई एन ए की बदौलत मिली सैतालीस मरना तो मरना और पीछे चला जाता Uh, ultimately India would have won freedom, but not in 47, maybe, maybe years later। का काफी हाँ next मैंने सोचा आपको बोस साहब की आवाज ही सुनाई जाए तो so, इनकी एक speech record निकला था का मैं फोटो आपको दिखाता हूं पहले तो इस रिकॉर्ड का नाम है भारतीयों को संदेश इस पे बोध साहब का सिग्नेचर भी डाला गया था जैसा आप लोगों को दिख रहा है मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ चैट को ये देखिए इसके दो भाग थे पार्ट वन और पार्ट टू ये यंग इंडिया लेबल पर निकला था और उनकी स्पीच की रिकॉर्डिंग है तो इसका एक भाग आपको सुनाते हैं तो जिन लोगों ने बोस को नहीं सुना है वो बोस आपको सुन सकते हैं इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे रखना पड़ा जब तक हमें मुक्म आजादी हासिल ना हो देश में आजादी की लड़ाई वाली एक मात्र कांग्रेस ही है। देशवासियों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे झंडे के नीचे संगठित हो जाएं। जाएस और विभिन्न दिशाओं में इतनी सारी ताकत जितना कांग्रेस के साथ हम तक कर सकेंगे हम हम आजादी हासिल कर हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या शासन विधान को हमेशा के के लिए देने की है। तभी हम अपने मन के मुताबिक अपना शासन विधान तैयार कर सकेंगे वर्तमान शासन विधान तो हमारी मर्जी के खिलाफ साम्राज्यवाद को मजबूत हमारी नामी की जंजीरों को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है इसे इस आप स्वीकार न करें आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए नमालून कब बिगुल बज उठे आइए इसके पार्ट टू भी सुन लें इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से हमें लाभ उठाना चाहिए भारत को भी दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के साथ ही जीना मरना है इसलिए हमें अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है अभी तो हम इच्छा रखते हुए भी हिंदुस्तान के बाहर उपनिवेशों में बसे हुए अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते जबकि रोज रोज उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का भूत बेतरह सताता है वे भी हमारे ही खून है हम उन्हें भला कैसे भूल सकते हैं भारत आज चीरकालीन शोषण के कारण दरिद्रता की चक्की में पीस रहा है महामारी आदि बीमारियों का भारत घर हो रहा है निरक्षरता अभी फैली हुई है वैज्ञानिक साधन हमें मुहसर नहीं जिससे खेती की उन्नति कर सके दो शाम रोटी मुहाल है इन सब रोगों की एक मात्र रामबान औषधि आजादी है वो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है असंगठित और कमजोर रहना पाप है गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए करोड़ों की संख्या में कांग्रेस के सदस्य और और और कांग्रेस के के आदेशों के पालन में धन-मंधन प्राण की बाजी लगाने को तैयार रहिए। हिंदुस्तान अब गुलाम गुलाम नहीं रह सकता और कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हा हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा आप इसके लिए तैयार हो जाइए जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा तो ये रिकॉर्डिंग थी बोस साहब जब कांग्रेस के प्रेजिडेंट थे तब उन्होंने एक अधिवेशन में ये स्पीच दी थी जिसको आपने अभी सुना और ये कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए कह रहे थे कांग्रेस तो आज तक कायम है और अभी भी वोट वगैरह मांगते हैं और इनके इंटरेस्टिंगली कुछ इलेक्शन वगैरह के लिए इस तरीके के रिकॉर्ड्स भी निकले हैं जहां ये लोग वोट मांगते हैं तो पद्मश्री फैयाज़ अहमद खान का एक रिकॉर्डिंग है कांग्रेस को वोट दो इसको थोड़ा सा सुनेंगे जुना है को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को मजबूत एक गाना और दूसरी पार्टी उस जमाने में आजकल तो बीजेपी बड़ी पार्टी है उस टाइम बीजेपी का एक दूसरा अवतार था जिसका नाम था जनसंघ जो 70s तक चला और जनसंघ का भी इस तरीके से प्रोपागैंडा वीडियो निकला है तो उधर हसरत गाजीपुरी जी का एक प्रोपागैंडा रिकॉर्ड है उसको भी थोड़ा सुन लेते हैं जनसंघ को जनसंघ को जनसंघ को मोहर लगा दो भाइयों, दिया निशान हमारा है जवान बूढ़ो बच्चों को जनसंघ ने आज पुकारा है बच्चा तो ये आपने सुना ये फिल्मी ट्यून पर इन्होंने जिंगल तैयार किया वोट मांगने के लिए ये 60s की रिकॉर्डिंग है मेरे ख्याल से तो ये सोचा थोड़े डिफरेंट एक दो रिकॉर्ड बजाय <laughs> थे मैंने सोचा एक हचिंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक रिकॉर्ड है जहा पर तमिल में वंदे मातरम का एक वर्जन है तो आइए आपको ये मिस वी आर सवल के नाम से रिकॉर्ड है उसपे दो गाने थे इंटरेस्टिंगली एक साइड वंदे मातरम है तमिल में दूसरे साइड कौन सा हम सुनेंगे थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा ये रिकॉर्ड भी अब दिखा देता हूं तो देखिए वंदे मातरम और ये देशीय गीतम दूसरे साइड और इन्होंने लिखा हुआ है कि हार्मोनिस्ट एंड कोरिस्ट तो ये तमिल रिकॉर्ड फ्रॉम द हचि एंड कंपनी मद्रास जो कोलकाता में छपा आप देख सकते हैं डम डम जहां पर सारी प्रेसिंग उस टाइम पर हुआ करती थी हमारे पास आई थिंक दो तीन और दो गाने में भी हम इंक्लूड इंक्लूड कर पाएंगे हम लोग के फिल्म्स में एक पॉपुलर लिस्ट हुए हैं रमेश गुप्ता जी तो यंग इंडिया से भी वो असोशिएटेड रहे फिल्मों के अलावा तो उनकी ये एक रिकॉर्ड निकली थी।, थी जागो भारत के नर नारी माता रोती जागो भारत के नर नारी माता रोती या तुम्हारी प्यारे देश को गुलामी से आजाद करना डालो भारत को गुलामी से आजाद गना डालो जागो भारत के नर नारी माता रोती या तुम्हारी प्यारे देश को गुलामी से आजाद गना डालो भारत की संतान आगे बढ़ो निशाना तान तुम हो भारत की संतान आगे बढ़ो निशाना तान क्या है दूर वीर की शान वीरों आज दिखा डाल जागो भारत के नर नारी माता रोती है तुम्हारी प्यारे देश को गुलामी से आजाद बना डालो तो इनका भी है यंग इंडिया से एसोसिएटेड रहे right? मैं एक और रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा बजा के सुनाऊंगा ज्योत्सना मेहता की आवाज में है ये सारे गीत 1945 के आसपास हैं एक ये सुनते हैं साबरमती का संग ज्योत्सना मेहता की आवाज सिक अनतार मत सोचना संतरिक अताबकिन दुनिया में का था या, दुनिया सन्मता ये दोनों रिकॉर्ड्स आपको दिखा देता हूँ फिर मैं एक दो और लिमिटेड टाइम में कुछ बनाने की कोशिश करूंगा तो ज्योत्स नाम मेहता और कंपोजर रमेश गुप्ता ये रिकॉर्ड इसका हमने थोड़ा सा भागा भी सुना और इसके पहले जो सुना था ये रमेश गुप्ता या गो भारत के नर नारी ये हमने सुना था इनका माय नेशनल वॉइस सीरीज था और आजादी के टाइम यंग इंडिया ने बहुत अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी लोगों को अवैध बनाने के लिए हाँ जी हाँ जी बिकॉज उनको लगता था हमारे इंडियंस कोई कंपनी होती है स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था तो इसलिए वो चाहते थे कोई इंडियन कंपनी होनी चाहिए रिकॉर्ड्स की जो बीच में सब कुछ तो एच ने ले लिया था तो आइए एक और गाना सुन लेते हैं ये मिस रत्ना अडवाणी और रोशनलाल जोशी की आवाज में अंग्रेजी टोली चली गई आइए सुनते हैं अब मजे टोली चली गोली चली गई हा कर चली गई भर भर के चली गई भर भर के लिए चली गई बर खा कर गोली चली गई बरसा कर गोली चली गई कर गोली चली और ये रोशन लाल जोशी वही आर्टिस्ट हैं जो फिल्म मालदार में रोशन के नाम से आके कई लोगों को कंफ्यूज कर चुके हैं कि ये कंपोजर रोशन है ये एक्चुअली सिंगर थे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के रोशन लाल जोशी आई थिंक अब इस कार्यक्रम में हमारे पास सिर्फ एक गाना और सुनने का समय बचा है तो एनआर भट्टाचार्य की आवाज में एक गाना सुनेंगे उन्होंने वंदे मातरम भी रिकॉर्ड किया था और जय हो जय हो ये दोनों थोड़ा थोड़ा सुनेंगे पहले वंदे मातरम सुन लेते हैं। ये था इनका इनका इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड एक और वंदे मात्रम है और दूसरी तरफ आपने सुनी लिया कि हमारे नेशनल एंथम से इंस्पायर्ड गाना है आइए ये, ये भी आपको रिकॉर्ड दिखा देता तो ये भी यंग इंडिया के लेबल पर था म्यूजिक एनआर भट्टाचार्य और वे खुद ही इसमें गा रहे थे तो मैंने सेकेंड भाग में आज कोशिश की कि आपको कुछ डिफरेंट टाइप uh, के पैट्रियोटिक गाने सुनाऊ यूजुअल आई होप आप सबको पसंद आया होगा तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन आई थिंक इसी रात हमारा सेकेंड पार्ट बस खत्म होने वाला है हम लोग जस्ट रीजॉइन करेंगे फॉर एनी कमेंट्स एक्सेट्रा ये सेशन अभी हम खत्म करें एंड वील रीजन फॉर डिस्कशन Thank you we'll come back